आने के लिए परंतु अमृत से पहले तो विष निकला वो विष किसने पिया बोले भोलेनाथ ने यहां अयोध्या में जो समुद्र मंथन हुआ राम राज्य की संस्थापना के लिए उस समुद्र मंथन में जो विष निकला अपेस का विष निकला बदनामी का विष निकला उसको किसने पिया बोले माता कई के के ने जैसे भगवान शंकर बंदनीय वैसे माता केकई के बंदनीय है बड़े रहस्य छिपे हुए हैं भैया दुनिया में इतना संतुलित जीवन भरतलाल के जैसा राम जी के विरोधी बहुत है परंतु भरत का दुनिया में एक भी विरोधी हो तो चैलेंज करते हैं मंथरा भी भरत का विरोध नहीं करती केकई भरत का विरोध नहीं करती देवता विरोध नहीं करते महात्मा विरोध नहीं करते खुद परमात्मा भरत का विरोध नहीं करते हैं तो और किसकी बात करे राम को बहाना मिल गया कि मंथरा विरोध करती है केकई विरोध करती है इसलिए हमको राज्य गद्दी छोड़ दिए भरत लाल का तो कहीं दुनिया में विरोध करने वाला ही नहीं है उतने पर भी राज्य को ठुकरा दिया और उतना सब करने के बाद भी भरत के जीवन में कहीं अहंकार नहीं है आज तो कोई व्यक्ति कोई पद छोड़ दे कोई स्थान छोड़ दे तो बड़ा अहंकार अरे मैंने छोड़ दिया अरे मैंने वो कर दिया भरतलाल जी महाराज का जन्म मीन लग्न में हुआ और मीन माने मछली बाबा तुलसीदास करें सुखी मीन जहां नीर अगाधा और जिमी लग जिमी हरी शरण एक उपाधा मन ये चौपाई भरतलाल जी महाराज के ऊपर पूरी घटती है भगवान की शरण में रहने वाले को कोई बाधा नहीं है मीन लग्न में जिस जैसे मछली को पानी के अंदर सुख मिलता है भरतलाल जी महाराज को भी भगवान राम के चरणानुराग में डूबे रहने में सुख मिलता है सुमित्रा माता ने कर्क लग्न में ही आश्लेषा नक्षत्र में लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया आकाश मंडल से ष्पवृष्टि हुई पूरी अयोध्या ने बहुत भाव के साथ में उत्सव मनाया और दशरथ सिंह महाराज ने जब सुना कि पुत्र हुआ है दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना और ब्रह्मा नंद समान दशरथ सिंह महाराज को लगा कि ब्रह्मा नंद आ गया है यहां तो ब्रह्म भी आया है और आनंद भी आया है कभी कभी लोगों को आनंद आता है पर ब्रह्म नहीं आता और कभी कभी लोगों के यहां ब्रह्म आता है परंतु तो आनंद नहीं आता और दशरथ जी महाराज और सौभाग्यशाली हैं जहां आनंद भी आ गया है और ब्रह्म भी आ गया है इसलिए ब्रह्मानंद दोनों आ गए सर्वस्वान दीन सबका और जी पावा राखा नहीं तामो जो जो आ रहा है लुटा रहे हैं लुटाए जा रहे हैं भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा यमलब्धवा चापरम लाभम मन्यते मन तेना तथोधिकम जिस लाभ को पाने के बाद में फिर दुनिया का कोई लाभ जचता नहीं है आंखों को भाता नहीं है यम लब्धुआ उस ब्रह्म को जिसने पा लिया है उसका संसार में कहा मन भगवेगा कहां उसको ये दुनिया की दौलत दिखाई देगी कहा दुनिया की झंझट दिखाई देगी जब तक उस ब्रह्मान के साथ में उस आनंद के खजाने के साथ में उस सुख राशि में हम नहीं डूबे हैं तब तक संसार इन में में सुख दिखाई देता है और एक बार जिसको उस सुख का स्वाद मिल जाता है फिर दुनिया में उसका मन नहीं रंगता श्री दशरथ जी महाराज के पास में जो आ रहा है उसको लौटाए चले जा रहे हैं लोगो तो ये सोना आ सोना दे दिया आप सोचते उसने हो उसने रखा होगा वो भी उठा के दूसरे को पकड़ा देता है हर आदमी की एक ही चिंता है कि एक बार उस ब्रह्मानंद को देख ले उसका स्वाद चख ले उसकी झलक मिल जाए खूब धक्का मुक्की हो रही है खूब भगदड़ मच रही है लोग एक दूसरे के मुख पर चंदन लपेट रहे हैं हल्दी लगा रहे हैं फूल ब्रशी हो रही है और फुरसत नहीं केवल भगवान को झांक करके देख लेना चाहते हैं कार के लिए वशिष्ठ जी महाराज आए हैं और जैसे राम जी महाराज को देखा है तो आनंद सिंधु में टू जो, जो आनंद सिंधु और सी करते त्रिलोक सुशी भगवान राघविंद्र सरकार के दिव्य दर्शन करते ही वशिष्ठ जी महाराज की समाधि लग गई और उनके मुख से निकला पर्याय को देखने के बाद में आनंद आ जाता है ये तो आनंद सिंधु है इस संसार में जो हमको आनंद की सुख की अनुभूति होती है वो उसी आनंद के सिंधु का एक बिंदु कहीं छलक गया है इस संसार में कहीं भी हमको सुख मिलता है कहीं भी आनंद की अनुभूति होती है उसी उसी परमात्मा के आनंद सिंधु की कोई बूंद गिर गई है उसी जुटन को हम चक करके आनंदित होते हैं सो, सुख धाम राम असरामा और अखिल लोकदायक विश्रामा अरे माँ ये जो ज्य सामले सलोने हैं ना सदर जलधर के समान जिनकी सामले सलोने सूरत है कांति है जो कंद जो करोड़ों कंदरों के दर्द का दलन करने वाले हैं करोड़ों कामदेनों की कांति को जो फीका कर देने वाले हैं ये ये ज्येष्ठ इनका नाम श्री राम है मां नाम तो करोड़ों है कभी कभी लगता है मां में और राम में बहुत करीम का नाता है मां मां शब्द में मां के उच्चारण में और राम के उच्चारण में और ओम के उच्चारण में बहुत करीब का नाता है राम ओम ओम का ओ हट गया मां बच गया राम का रा हट गया मां बच गया जितनी मिठास राम नाम के उच्चारण में उतनी ही मिठास ओम में उतनी ही मिठास मां में है और राम मां हो सकते हैं क्या बोले हां राम ने कहा मैं अपने भक्तों की रक्षा वैसे करता हूं जिन बालक राख ही मेहतारी भगवान राम मां है भरतलाल जी महाराज का मुख मंडल देखा और कहने लगे ये तो विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस हो ये विश्व के भरण और पोषण करने वाले हैं श्री इनका नाम भरत हो गया जिनके स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाएगा उनका नाम शत्रुघ्न हो गया जो भगवान राम के प्रिय और सकल लक्षणों के आधार हैं पृथ्वी के आधार हैं वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण रख दिया लक्ष्मण का नाम समझ में आ गया भरत का नाम समझ में आ गया राम जी का नाम समझ में आ गया परंतु जाके सुवेन तेर उनासा और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा ये बात जची नहीं राम जी का जो नाम रखा समझ में आ गया भरतलाल जी के नाम का अर्थ भी जचा और लक्ष्मण जी भी महाराज जच गए परंतु शत्रुघ्न का नाम हमारी समझ में नहीं आया जिनके नाम का स्मरण करने पर शत्रुओं का नाश हो जाता है वेद तो के द्वारा प्रकाशित नाम का अर्थ है ऐसा महात्मा वशिष्ठ जी बोल गए आज तक हमको तो कहीं दिखाई दिया नहीं कि शत्रुघ्न जी महाराज ने किसी को मारा हो और कभी कभी तो लगता है कि शत्रुघ्न जी महाराज को बोलना भी नहीं आता है झगड़ा करना तो छोड़िए राम जी संतुलित बोलते हैं भरतलाल जी कम बोलते हैं और लक्ष्मण जी महाराज सबकी पूर्ति करने वाले हैं बहुत बोलते हैं परंतु तो शत्रुघ्न तो लगता है कि बोलते ही नहीं है भरत जी को राम जी के आगे जी के अलावा कुछ करते नहीं सुना किसी ने जी और राम जी ने में लिखा है महाराज अपने जीवन में भरतलाल ने कभी आंखें उठाकर के भगवान के मुखारविंद की ओर नहीं देखा इतनी लज्जा इतनी विनम्रता इतना संतोष की आंखें उठाकर के भगवान के रूप मानी को जीवन के पी ही पाए कभी जी भर के भगवान के मुखारविंद की ओर भरतलाल जी ने दे देखा नहीं तो भरत को मौका है ना शत्रुघ्न के सामने बोल लेंगे पर बेचारा शत्रुघ्न कहां बोले सबसे छोटा और लक्ष्मण जी महाराज तो माने वो तो राम के लिए भी लक्ष्मण जी क्या है लक्ष्मण जी महाराज हैं डंडा लक्ष्मण जी महाराज क्या है तो बता दो क्या है डंडा लक्ष्मण जी महाराज झंडा है काय के डंडा बोले झंडा के डंडा भगवान राम का जो यश है वो ध्वज है वो झंडा है भगवान राम की यश पताका के डंडा है भगवान राम की के जन, यश के यश झंडा के डंडा कौन लक्ष्मण जी महाराज और दुनिया में चाहे कितना भी सुंदर झंडा हो बिना डंडा के झंडा नहीं रहिए चाहे डंडा सोने का हो चाहे चांदी का हो चाहे लोहे का हो चाहे लकड़ी का हो बिना डंडा के झंडे का जीवन नहीं है दंड समान भयों जस जा लक्ष्मण जी महाराज माने भगवान राम की कीर्ति पताका के ध्वज के झंडा के डंडा है इसलिए डंडा को तो बोलना पड़ेगा ना भाई भगवान राम की कीर्ति अक्षुण रहे तीनों लोगों में निर्बाध गति से भगवान राम की कीर्ति पताका फैलती रहे इसलिए भगवान के नाम पर कहीं आंच आती है तो दमक करके लक्ष्मण खड़े हो जाते हैं सबकी बात समझ में आई परंतु शत्रुघ्न के नाम का अर्थ समझ में नहीं जाके जाते नासा पर नाम शत्रुघ्न और ये कह दिया कि भाई मैं नहीं बता रहा वेद प्रकाशा वेद ने कहा है तो महात्मा की बाणी झूठी तो नहीं होगी या तो हमारे समझने में गड़बड़ी हो गई संत गड़बड़ बोल गए बोले नहीं नहीं संत ने कहा मैं नहीं कहता वेद कहता अगर वेद गलत बोल नहीं सकते इसका मतलब हम कहीं नहीं समझे हैं समाधान क्या बोले शत्रुघ्न जी महाराज ने बाहर के शत्रुओं को भले ही न मारा हो राम जी ने कहा अरे विभीषण दुनिया में जि... दुनिया में जितने निशाचर हैं लक्ष्मण हनह निमिश महु तीनों लोगों में जितने निशाचर हैं लक्ष्मण एक मिनट में मार देगा एक निमिष में मार देगा निमिष माने पलक झपकने को कहते हैं अरे मित्र दुनिया में जितने भी निशाचर हैं ये लक्ष्मण की ऐसी विलक्षण सामर्थ्य है कि एक क्षण में मार देगा इसलिए मुझको दुनिया के बाहर के शत्रुओं की चिंता नहीं है लक्ष्मण जी महाराज को कह रहे हैं राम जी के ये बाहर के शत्रुओं को मारेगा परंतु अंदर के शत्रुओं को कौन मारेगा बाहर के शत्रुओं को लक्ष्मण मारेगा और अंदर के शत्रुओं को कौन मारेगा बोले शत्रुघ्न जी महाराज मारे काम पर क्रोध पर लोभ पर मोह पर मद पर मात पर विजय प्राप्त करनी है तो महाराज का स्मरण करना जाते सुमिरन तेरना सा घर के शत्रु को अंदर के शत्रु को कौन मारेगा बोले शत्रुघ्न मंथरा पर किसी ने हाथ नहीं उठाया और मंथरा को लाप मारने वाले कौन है शत्रुघ्न जी महाराज कभी गुस्सा नहीं आया बोले नहीं नहीं बाहर भी जगता के शत्रुघ्न जी महाराज ने अपने जीवन में अंदर के शत्रु ही नहीं मारे बाहर के भी मारे हैं कोई मारा केवल लक्ष्मण ने केवल राम ने युद्ध के मैदान में दो दो हाथ नहीं दिखाए शत्रुघ्न जी महाराज ने भी युद्ध के मैदान में दो दो हाथ दिखाए हैं और ऐसे लोगों को मारा है जिनको मारने की सामर्थ्य राम में भी नहीं थी लक्ष्मण में भी नहीं थी और भगवान शंकर में भी नहीं थी बताओ किसको मार? ये माराणास का बेटा था लवणासुर और भगवान शंकर की प्रतिज्ञा थी कि तेरे वंश में कोई पैदा होगा तो मैं नहीं मारूंगा विष्णु जी ने वचन दे दिया कि तेरे वंश में जन्म लेने वाले को मारूंगा नहीं कौन तो मारेगा जिनको भगवान भी नहीं मार पाए उनको शत्रुघ्न मारेंगे शत्रुघ्न जी महाराज ने जाकर के मथुराम लहड़ू को मारा महात्मा की संत की वाणी इच्छा नहीं हो सकती हमारे समझने में खोट हो सकता है बोलिए इस्ञाप्र रामचंद्र भगवान की बचपन से जब धीरे धीरे आगे बढ़े तो लक्ष्मण में और राम की ट्यूनिंग दोनों की बहुत अच्छी है बाल्मीक जी महाराज लिखते हैं कि राम जी कभी मीठा खाते हैं तो लक्ष्मण को खिलाए बिना नहीं खाते राम जी का तो स्वभाव है सबको बांट के खाते हैं मित्रों को बुला लेते हैं सब आओ सब बैठ करके खाएंगे ऐसा लिखा है अच्छी चीज कभी अकेले नहीं खानी चाहिए और खास करके मीठा तो मधुरान्नम मिष्ठान एकाकी नईव भक्त जो अकेला मीठा खाता है अकेला अच्छे पदार्थ खाता है और नर्क जाता है बाट के खाना चाहिए बाट के खाना चाहिए अपने लिए अकेला पका के भोजन ना करे अभी बड़ी विचित्र सी बात हो गई ऐसा लिखा है आम, अकेला व्यक्ति हो वो अपने लिए पका करके भोजन ना करे यदि खुद के लिए भोजन पकाया और खुद ही खा लिए तो नरक जाना पड़ेगा डर लग रहा है कि नहीं लग रहा मानो किसी घर में कोई तो अकेला ही हो मान जितने बाबा जी हैं मानो अकेले ही हो और आश्रम पर उस दिन कोई हो ना तो बनाएगा कि नहीं बनाएगा खाएगा कि नहीं खाएगा नहीं खाएगा तो वैसे मर जाएगा खाएगा तो नरक कब है तो क्या करें? बोले शास्त्र के रहस्य को समझिए केवला उपनिषद का मंत्र है अकेले खाने वाला अघ खाता है पाप खाता है नरक जाता है तो समाधान बोले बनाइए अकेले और तब भी परवाह मत करिए अपने लिए नहीं भगवान के लिए बनाइए ठाकुर के लिए बनाइए भगवान को समर्पित करके प्रसाद पाइए भोजन अपने लिए बनाइए अपने लिए मत खाइए अपने लिए भोजन मत बनाइए और अपने अपने द्वारा बनाए हुए अकेले खुद मत खा जाइए भगवान तुम ही निवेदित भोजन करें भगवान को निवेदन करिए और प्रसाद पाइए तो दोष नहीं होगा राम जी महाराज अकेले नहीं खाते नचते न बिना निना निद्राम लभते पुरुषोत्तम निष्कम नोतम अश्नाती नहीं तम बिना भगवान राम अकेले सोते भी नहीं लक्ष्मण को पास में सुला सुते हैं ये भी बड़ी विचित्र है लक्ष्मण के बिना भगवान सोते भी नहीं है न चकते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तम लक्ष्मण के बिना सोते नहीं और अकेले कुछ खाते भी नहीं है जब खेलने जाते हैं तो एक एक टीम का बंटवारा होने लगता है टीम बांटते हैं भाई दोनों दो दो खेलने के लिए दो पार्टी चाहिए जैसे ही बंटवारे का नंबर आता है शरीर के किनारे तो कूद करके लक्ष्मण जी महाराज तुरंत भगवान राम का हाथ पकड़ लेते हैं बंटवारा होगा तब तो बाद में देखा जाएगा मैं तो आपके साथ खेऊ आपकी टीम में कितना प्रेम है कितना समर्पण है कितनी श्रद्धा है लक्ष्मण की अभी बंटवारा नहीं हुआ मौका भी नहीं आया कूद करके राम के साथ पहुंच गए मैं तो आपकी टीम में रहूंगा भरत जी महाराज शाम खड़े हैं आपके नीचे झुकी हुई है लोगों ने सोचा कि भरत में प्रेम नहीं है अरे भरत को चाहिए कि भगवान का हाथ पकड़ ले प्रभु मैं आपके विरुद्ध नहीं खड़ा हो सकता मैं आपके साथ खड़ा होकर के खेलूंगा आपके सामने खड़े होने की ताकत मुझमें कहा है परंतु नहीं भरत ने कहा प्रभु मैं, मैं मेरे बारे में निर्णय करने वाला होता कौन हो मेरे प्रभु को जो अच्छा लगे वो निर्णय करें मुझे स्वीकार है लक्ष्मण जी महाराज को इंतजार नहीं है प्रतीक्षा नहीं करते लक्ष्मण जी महाराज और भरत जी का तो एक ही नियम है कि मेरे प्रभु का जो निर्णय है वो मेरे लिए विधवाक्य है यदि मेरे प्रभु को मुझको विरोध में खड़ा करके कुछ आनंद आता है उनकी क्रीडा बनती है उनका खेल बनता है तो मुझको विरोध में खड़े होना भी शिकार है और यदि भरतलाल जी भी कहने कि नहीं प्रभु मैं दूसरी टीम में नहीं जाऊंगा तो क्या भगवान का खेल बनेगा लक्ष्मण का अपना ढंग है जीने का भरत का अपना ढंग है जीने का लक्ष्मण का समर्पण दुनिया जानती है परंतु भरत के समर्पण को केवल राम जानते हैं लक्ष्मण की भक्ति को पूरी दुनिया जानती है पर भरत की भक्ति को ना विश्वामित्र जानते हैं ना वशिष्ठ जानते हैं और उन्होंने कहा जनक जी ने कहा आ, अपनी पत्नी से अरे आ, सुने ना भरत के भाव को वशिष्ठ जानते नहीं शंकर जानते नहीं नारदिक नारदातिक महात्मा जानते नहीं एक राम जानते हैं परंतु न पर ही बखानी जान ही राम न सकही बखानी भरत की भाव की गंभीरता को केवल राम जानते हैं पर उनसे कहो कि तुम भरत की भाव की कितनी गंभीरता है तो राम में ताकत नहीं कि भरतलाल की भक्ति को उनके भाव की गंभीरता को कुछ कह सकें व्यक्त कर सके भरतलाल लाल जी का तो एक ही सिद्धांत है प्रभु एक मिस्त्री जो होता है मकान बनाने का काम करता है उसके हाथ में ईट आई ईट उस मिस्त्री के हाथ में ईंट आ गई और मिस्त्री ने देखा तो ईट कुछ बुदबुदा रही थी कुछ बोल रही थी ईट बोल सकती है क्या ईट पत्थर बोल सकते हैं क्या मिट्टी बोल सकती है क्या पेड़ पौधे बोल सकते हैं क्या आपको नहीं पशु पक्षी बोल सकते हैं क्या आप कोगे हां आप मैं पूछूं इंसान बोलते हैं आप कहोगे हां बोलते सब हैं मनुष्य भी बोलते हैं पशु पक्षी भी बोलते हैं वृक्ष और लता भी बोलते हैं मिट्टी और पत्थर भी बोलते हैं हम सुन नहीं पाते ध्यान से सुन लेना क्या कह रहे हैं पत्थर और मिट्टी भी बोलते हैं परंतु हम सुन नहीं पाते हम समझ नहीं पाते हैं मनुष्यों की बातों को सुन भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं चलिए कोई कन्नड़ भाषा का बोलने वाला आ गया तो आप सुन सकते हैं ना तमिल बोलने वाला आगे सुन लेंगे ना पर समझ पाएंगे तमिल तेलगु कन्नड़ बोलने वाला आगे आप सुन सकते हैं समझ नहीं सकते पशु पक्षी बोलते हैं आप सुन सकते हैं समझ नहीं सकते लता और वृक्ष जो बोलते हैं आप सुन भी नहीं पाते हैं समझने की तो बात ही छोड़िए ऐसे पत्थर और मिट्टी भी बोलते जरूर है आप सुन भी नहीं पाते हैं और और जहां तक समझने की बात है हमारे माता पिता नित्य बोलते हैं संत महात्मा नित्य बोलते हैं हम सबकी सुनते हैं सबकी समझते हैं परंतु मानते ही नहीं है दु, दूसरों की बात छोड़िएगा हम अपनी सुनते हैं अंदर की आवाज उसको समझते भी हैं वो तो अंदर बैठा हुआ परमात्मा हर किसी को बोलता है समझाता है सब सुनते हैं समझते हैं परंतु मानते नहीं जो व्यक्ति अपनी आवाज नहीं सुनो और समझ पा रहा है संत महात्मा की आवाज नहीं सुनता समझता जो माता पिता की आवाज नहीं सुनता समझता वो पशु पक्षी की आवाज को सुनेगा समझेगा और जो इनकी आवाज नहीं सुनता समझता बेचारी मिट्टी को बेचारे पत्थर को कोई सुनेगा समझेगा वो ईट बुदबुदाई उस मिस्त्री से कहा अरे भैया मैं आज तेरे हाथ में हूं मेरा मेरा जीवन तेरे हाथ में है तेरी मर्जी है मुझको मंदिर के शिखर पर लगाना चाहे मंदिर की सीढ़ी में लगाना चाहे सड़क पर लगाना और चाहे शौचालय में लगाना मेरा तो जीवन अब तेरे हाथ में आ गया है तेरी मर्जी जहां तेरा मन करता हो वहां लगाना मैं तो केवल और केवल भगवान की सेवा में लग जाऊं मेरे जीवन का तो इतना सा उद्देश्य है उस ईट की आवाज सुनी और अभी हम कह रहे थे मिट्टी बोलती है आपको भरोसा लगता है मिट्टी बोलती है नहीं लगता ना मिट्टी की आवाज सुनने के लिए हमको जागरूक होना पड़ेगा मिट्टी भी बोलती है और नहीं बोलती तो कबीर को सुनाई नहीं देता माटी कहे कुम्हार कुम्हारते बोला ना क्या तो कबीर झूठ बोलते या तो पक्का है कबीर को झूठ लगा है धोखा कर दिया महात्मा ने और यदि महात्मा झूठ नहीं बोलता है तो मिट्टी भी बोलती है माटी कहे कुम्हारते तू क्या रूंधे बोल और एक दिन ऐसा आएगा क्या करूंगी मैं रूंधूंगी तो एक आदमी चला जा रहा था मस्ती में ठोकर मारते उधर से उधर एक हड्डी पड़ी थी उसको ठोकर लगी उस हड्डी ने इंसान से कार्य और चलने वाले जरा समझ के चल उसने घूम के देखा कौन बोल रहा है तो हड्डी तो बोल नहीं सकती और हड्डी ने कहा कि अरे वो चलने वाले जरा समझ के चल हम भी कभी इंसान थे जो तू इतना मस्त होकर के चल रहा है हम भी कभी ऐसे ही चलते थे और हमारी दशा देख ले लापरवाही मत करो उस हड्डी ने कहा लापरवाही मत करो हम भी तो कभी ऐसे चलते थे एक दिन वो आएगा तुम तो भी ऐसे हो जाओगे इसलिए हमारी और आपकी औकात हमारा और आपका अस्तित्व पूरी दुनिया के चाहे बड़ा हो चाहे छोटा सबका अस्तित्व तो क्या है बोले एक मुठ्ठी में रात बचती है ऐसी कोई मुठ्ठी में डाले नदी में फेंक दीजिए बराबर हो गए चाहे बड़े महाराज हो चाहे छोटे हो ये बड़पन और छोटेपन ये गोरापन और कालापन स्त्रीपन और पुरुषपन ये मैं बलवान और मैं कमजोर ये सब खत्म एक मुट्ठी पर राख और एक मुट्ठी पर राख जब कभी अकड़ती है कभी अहंकार दिखाती है तो बहुत हसी आती है भरतलाल जी महाराज का क्या है प्रभु आपकी आपकी क्रीडा बननी चाहिए मैं सौभाग्यशाली हूं कि आपके खेल का मैं साधक बन जाऊं मेरा जीवन धन्य हो जाए बरत, भरत लाल जी महाराज के मन में कोई अपना विचार नहीं अपना कोई अहंकार नहीं अपना कुछ है ही नहीं राम जी ने कहा कि भरत दूसरी पार्टी के कप्तान हैं और मैं इसमें रहूंगा लक्ष्मण मेरी ओर है शत्रुघ्न तुम्हारी ओर है सुवल मेरी ओर है और प्रबल तुम्हारी ओर है बंटवारा हो गया मित्र है बहुत फिर भरतलाल जी महाराज ने चित्रकूट में स्वीकार किया बचपन में जब मैं खेलता था तो बड़ा कस्किक खेल हो लक्ष्मण पूरी ताकत लगाए जीतने के लिए और राम जी पूरी ताकत लगाए कि भरत जीत जाए खेल में भी कभी भरत लाल को पराजित करने की भावना राम जी के मन में नहीं आई उस खेल में भी राम जी का मन है कि भरत जीत जाए और भरतलाल भरतलाल जब लगता है कि भरत हार रहे हैं कबड्डी देने जाते हैं तो राम जी जाते हैं और भरत जैसे छूटा है तो मानो राम जी को करंट लगे वही खड़े हो जाते हैं लक्ष्मण चिल्लाते भैया भैया भैया भैया आओ आओ हैं के प्रेम के बंधन में बधे राम जी प्रेम में और अहंकार में एक ही फर्क है अहंकार हमेशा जीतना चाहता है और तो प्रेम हमेशा हारना चाहता है प्रेम हार जाता है तो मुस्कराता है और अहंकार जीतने के बाद भी तंत्र खड़ा हो जाता है हम जीत गए अगली जीत के लिए प्यासा खड़ा रहता है मुस्कुरा नहीं सकता अहंकार कभी मुस्करा नहीं सकता है और प्यार पराजित होने के बाद भी अंदर ही अंदर मुस्कराता है कि मैं चलो जिनके लिए मैं जीता हूं जिनसे मैं प्रेम करता हूं वह खुश है ना प्रेम पराजित होने पर भी मुस्कुरा सकता है और अहंकार जीतने पर भी कभी मुस्कुरा नहीं पाएगा वो भरतलाल जी महाराज और राम जी का संबंध बड़ा विलक्षण है लक्ष्मण जी महाराज के प्रेम को दुनिया जानती है और राम जी के प्रेम को ये नहीं बोले सियावर रामचंद्र भगवान की विश्वामित्र जी आना चाहते हैं अपने की रक्षा के लिए तो हम चाहते हैं विश्वामित्र जी से कहें कि रात्रि को विश्राम करें कल उनके यज्ञ की रक्षा होगी कल देखते हैं ताड़वाहुमारी क्या करते हैं उनकी नेतागिरी को कल बोले सियावरण भूमचंद्र भगवान की हरे राम राम